बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मो सनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर 105, भाग 1, एक, एक योग भ्रष्ट शिष्य कृष्णा को समझा तो बुद्ध को समझा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 वेणुवन में विहार करते थे उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गए उसके परिवार ने इस स्थिति को महापतन मानकर उस युवक को घर से निकाल दिया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 इन गाथाओं को सुन और भगवान की सन्निधि पुनः पा वह बंदी तत्ण अर्हत्व को उपलब्ध हुआ अर्थात उसका ध्यान समाधि बन गया पहले इस दृश्य को ठीक से हृदय में बैठ जाने दें, फिर हम सूत्रों में जाएंगे भगवान वेणुवन में विहार करते थे विहार शब्द विशिष्ट अर्थ वाला है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 ये बात उल्टी नहीं जैसे जैसे तुम पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचने लगते हो वैसे वैसे गिरने का खतरा बढ़ता है रास्ते सकरे होने लगते हैं। ऊंचाई तुम्हारी बढ़ गई होती खाई खड्डे गहरे होने लगते हैं, क्योंकि जितने तुम ऊंचे होते हो उतनी खाई गहरी होती जरा फिसले कि गिरे और जरा फिसले तो बुरी तरह गिरे जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी भयंकर चोट होगी कोई सीधे सपाट रास्ते पर गिर जाता है तो उठ के खड़ा हो जाता लेकिन कोई पहाड़ की ऊंचाई से गिरता है तो शायद समाप्ति हो जाए उठ के खड़े होने की क्षमता ही ना बचे हड्डी पसलियां टूट जाएं या प्राणांत ही अंत हो जाए तब तक खतरा रहता है जब तक कि तुम पहाड़ के शिखर पर पहुंचकर बैठ नहीं गए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 बुद्ध ने जब इसे महाकाश्यप को सौंपा था इसका अर्थ ही साफ है कि इसमें बड़ी संभावना देखी होगी ध्यान की महाकाश्यप सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे बुद्ध के इसलिए तो झेन संप्रदाय का जन्म उनसे हुआ झेन ध्यान शब्द का ही रूपांतरण है ध्यान है संस्कृत पाली में ध्यान हो जाता धान जब झान चीन पहुंचा तो हो गया चांद और जब चीन से जापान पहुंचा तो हो गया जेन मगर ध्यान का ही रूपांतरण है सबसे बड़े ध्यानी शिष्य थे महाकाश्यप अलग अलग शिष्य थे अलग अलग गुणवत्ताएं थी महाकाश्यप की गुणवत्ता एक थी कि उनका ध्यान अद्भुत था उनका ध्यान निर्मलतम था उनका ध्यान शुद्धतम था